आत्मने ंधु आत्मे विपुरात्म बंधुरात्म तस्नात्म आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुते वर्ते वर्ता शत्रुव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 मैं आ गई तो आप याद रखना कि सात दिन में मरने वाले हैं उस बूढ़े को तो सचमुच एकनाथ ने राज खोलकर नहीं बताया तो उसका कल्याण हुआ मैंने तो राज खोलकर तुम्हें उस बताया कि तुम समझदार हो ऐसे ही राज समझते हुए भी तुम सात दिन याद रखोगे और सच बोलता हूँ कि सात दिन के अंदर ही अंदर मौत है उस मौत को सामने रखना की आखिर कब तक कल का रविवार छुट्टी मनाएंगे खेल घूमेंगे लेकिन एक रविवार ऐसा भी तो हो सकता है इतवार अर्थी पे चले जाएं सोमवार को हम फलाने यार से मिलने को जा रहे हो सकता है कि कोई ऐसा सोमवार हो कि हम शमशान में ही जाते हो मंगल को हम इससे मिलेंगे हो सकता है ऐसा भी कोई मंगल आएगा कि हम अर्थी से मिलेंगे बुद्ध को हम ये करेंगे हो सकता है बुद्ध को बुद्ध की ना हमारा शब्द पड़ा हो गुरु को हम ये करेंगे ऐसा करेंगे वो करेंगे क्या पता गुरु को हम गुरु के द्वार जाते हैं कि यम के द्वार जाते कोई पता नहीं हाँ, शुक्र को हम ये करेंगे अरे शुक्र को शुक्राचार्य जैसे ज्ञान को पाते हैं कि क्या पता शुक्र जैसे योनियों की तरफ जाते हैं कोई पता नहीं शनिवार को ये करेंगे वो करेंगे पहले याद रखो सुबह उठो परमात्मा और मौत को याद कर लो क्या पता कौन से दिन चले जाएंगे आज सोमवार है क्या पता इस दे का अंत किसी सोमवार को हो जाए आज मंगल है क्या पता कौन से मंगल को चले जाएं? सच बोलता हूं कोई न कोई दिन होगा है इन आठ में से भगवान की कसम खा के बोलता हूँ आठ दिन में मौत है सप्ताह में आठ दिन कहा जाता है लेकिन सात ही दिन होते हैं रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि सात ही दिन में सप्ताह में मौत होगी तो आप तो चतुर हैं समझते हैं इसलिए मौत को और परमात्मा को दोनों को सामने रखोगे तो फिर महान होने में देरी नहीं और मौत को परमात्मा को सामने रखोगे तो साइन बोर्ड देखने में जरा उत्साह होगा अपने गांव का पार्टिया आ जाए तो फिर तुम चले जाना पूछने मत रहना कि मेरा गांव है कि तेरा गांव है तुम चले जाना फलाना गया कि नहीं गया उसका इंतजार मत करना कई लोग आश्चर्यचकित बातें करते हैं बैठते हैं वातावरण में शांत हो जाता है उनका चित्त जब चित्त शांत होता है तो खुली आंख भी आनंद आने लगता है और चित्त शांत नहीं तो बंद आखें भी कुछ नहीं होता है जब जब आनंद आने लग जाए तो समझना कि अनजाने में चित्त शांत हो गया है तुम्हारे बिना परिश्रम के वातावरण की कृपा से भगवान की संतों की कृपा करना से तुम्हारा मन अनजाने में ही ध्यानस्थ हो गया है धारणा में आ गया तभी तुम्हे आनंद आता है लोग अजीब होते हैं कि साई मेरे पर दया करो क्या बात है कि मेरा ध्यान नहीं लगता है नया करो मेरा ध्यान नहीं लगता है चेहरा खबर दे रहा है कि अमृत पिया है एक आध घूट झेल लिया है मैं क्या ध्यान नहीं लगता बोले नहीं सही ध्यान नहीं लगता मैं क्या क्या होता है बोले आनंद तो बहुत आता है आनंद बहुत आता है और ध्यान नहीं लगता है अरे बड़े मिया <smarat> <laughs> ध्यान का फल क्या है आनंद है कि दुख है, है। ध्यान का फल क्या है ईश्वर प्राप्ति का फल क्या है मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावन सहज स्वरूपा भगवान कहते मेरे दर्शन का फल परम अनुपम है क्या कि जीव अपना स्वरूप पाले अपना सहज सुख रूप अंदर से उसको गुनगुनाने लगे उस सुख स्वरूप की अनुभूति होने लगे सुख स्वरूप की झटके आने लगे ये जरूरी नहीं है के गुरु दीक्षा लेंगे फूंक मारेंगे गुरुजी, सिर पर हाथ रखेंगे और हम नारियल देंगे पैसे देंगे बाद में गुरु अपना ब्रह्म ज्ञान देंगे या करुणा कृपा देंगे ये कोई पंडित गुरु नहीं है सदगुरु तो बिना लिए ही दे देता है ढूंढता रहता है कोई मिल जाए वो विधि विधान बने हम शिष्य बने तभी वो कुछ देंगे ऐसी बात नहीं वो तो पहले तो होलसेल में दे देते हैं बाद में हमारी श्रद्धा होती तो हम उनको गुरु मानते वरना वो गुरु मनवाने की भी इच्छा नहीं रखते क्योंकि वो तो गुरुओं के गुरु है विश्वात्मा है वो दो चार दस पचास पच्चीस हजार आदमी के गुरु थोड़े वो सारे ब्रह्मांड के गुरु हैं कवि राज्योगी जगत गुरु तजे जगत की आश जिसने जगत के पदार्थों की भीतर से आश छोड़ रखी है वो तो सारे जगत का गुरु है हम उन्हें माने न माने तो क्या फर्क पड़ता है कवि राज्योगी जगत गुरु तजे जगत की आश जो जग की आशा करे तो जग गुरु और वो दास मैं श्री चरणों में जब गया था मेरे गुरुदेव के चरणों में गया था तो कोई विधि नहीं की थी उनको गुरु मान मन से तो मान लिया था लेकिन कोई विधि नहीं की थी तो और जहां जाते ही पंचदशी पड़ी और पहले साक्षात्कार हुआ बाद में हम गुरु मारे ऐसा भी घटना घट गट गई लेकिन हम पहले ही मान चुके थे जब घर से निकले तो उनके लिए श्रद्धा थी और वो जो कहेंगे ऐसा करूंगा मन से तो मैंने मान रखा था उसलिए मन से मान रखा था तो, तो उन्होंने मन से दे दिया बाद में लोगों ने जाना कि अशर हम शिष है वरना तो हम घर छोड़े थे तभी सही ही बस वही जाएंगे उसी के पास अपना बेड़ा पार होगा दूसरा कोई चारा नहीं दृढ़ संकल्प कर लिया तो हो गए गुरु ओ, ओ, ओ। और सदगुरु हमारे बनाने से थोड़े बनता है जो तुम्हारे बनाने से गुरु बनेगा वो तुम्हारे तोड़ने से टूट भी जाएगा तुमने बनाया है ना? तुम्हारा बनाया हुआ गुरु कब तक रहेगा जब तुम्हारी बुद्धि मलिन हुई गुरु गुरु का ही न थी फेंको फूटाने आम रखो। तुम्हारा बनाया हुआ गुरु वो अपने को गुरु नहीं मानता गुरु बनाया नहीं जाता गुरु तो हो जाता है यूनिवर्सिटी में एक सम्मेलन हुआ और एक बिल पास किया गया विश्वविद्यालय में कि आज के बच्चों को गुरुओं का आदर करना चाहिए गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए शिस्त होना चाहिए एक कानून पास किया कुछ वर्ष पहले के बाद है चांसलर आदि लोग थे लेकिन उनको पता नहीं है कि विद्यार्थी गुरु को प्रणाम करे ये कानून नहीं बनाया जाता है गुरू को प्रणाम करे ये कानून नहीं बनाया जाता और कानून के द्वारा जो प्रणाम होंगे वो ऐसे ही होंगे कल बताया था ना एक कप्तान की बात कप्तान जब जाता था फौज में सलामी लेता था तो लोग सलामी देते थे तो फिर कप्तान भीतरी से आवाज आ जाती कि ऐसे ही तो करते हो ऐसे ही तो करते हो साथियों ने पूछा कि साहब आप क्यों चिढ़ जाते हैं? आपको कोई सलाम करता है कोई स्लोट मारता है नीचे के अफसर आपको ये करते तो आप क्यों ऐसे गुस्से में आ जाते हो कहते ऐसे ही तो करते हो उसने कहा मैं सिपाही में से प्रमोशन पाता पाता कप्तान में मुझे पता है कि कैसे प्रणाम होता है <laughs> मैं जानता हूँ बाहर से तो प्रणाम करते सलाम करते भीतर से लगता कि कब जाए यहाँ से तो जो कायदेबाजी से सलूट मारे जाते हैं कायदेबाजी से जो आदर किया जाता है कायदेबाजी से जो गुरु बनाया जाता है वो गुरु ठीक है कायदेबाजी से जो शिष्य बनाया जाता है वो कब तक तुम्हारे धागे में रहेगा शिष्य और गुरु का तो पवित्र नाता होता है गुरु हो जाता है शिष्य हो जाता है हाँ। तो स्टैम पेम्पर लाओ पांच पांच रुपए का और सिग्नेचर करो बापू की आज्ञा मानूंगा बापू का शिष्य हूं ये हूं ये हूं और फिर भी नहीं आओ तो कोई मैं कोर्ट में थोड़े जाऊंगा <laughs> तो क्यों शुद्ध हृदय होता है त्यों गुरुओं के लिए अपना नश्वर नेछावर होता जाता है और गुरु भी ज्यो जो हम लोगों को भीतर से निकट महसूस करता है त्यों त्यों गुरु बरसता जाता है फिर तुमने विधि से दीक्षा ली कि नहीं ली उस पर गुरु का ध्यान नहीं होता है तुम भीतर से निकट आते जाते हो भीतर से आहोभाव से भरे जाते हो तो गुरु अपने आप भीतर से आता जाता है क्योंकि चेतन वस्तु का एक दूसरे के आंदोलनों का पता होता है तुम कार को याद करो कार तुम्हारे पास नहीं आएगी लेकिन कार के मालिक को खूब याद करो तो भागा भागा कार लिए हुए तुम्हारे पास आए ऐसे ही तुम जगत की नश्वर चीजों को याद करो तो नश्वर चीजें नहीं आएगी लेकिन जगत के अधिष्ठान को याद करो तो जगत की चीजें पाले हुए कुत्ते की नहीं तुम्हारे पीछे पीछे फिरेगी फिर तुम्हारी दया पड़ जाए तो उनका उपयोग करो नहीं तो ठुकरा दो बेकार है उन अब क्या बताऊं वो वेदांत छिड़ेगा तो फिर एक आध घंटा चला जाएगा उन यक्षों और गंधर्वों को धिकार है जो आत्मज्ञानी की सेवा करने में हाथ नहीं बढ़ाते उन देवताओं को भी धिकार है जो ज्ञानियों की सेवा में आनाकानी करते हैं प्रकृति ने कसम उठा रखी है कि कहीं बुद्ध पुरुष हो कहीं ज्ञानियों में सेवा उसकी करके अपना सार्थकत्व अनुभव करूं तुम तो एक बार ज्ञान को उपलब्ध हो जाओ ये क्या बीख मंगो कि नहीं ये दे, ये दे दो ये दे दो ये दे दो ये दे दो कुछ नहीं चाहिए कि बापू पोडु तो जो है ना थोड़ू जो तो मरो <laughs> बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस देखो ये ये साखी कबीर की है लेकिन मैं हिम्मत करता हूँ थोड़ी कबीर ज्ञानी है ज्ञानी के वचनों को टालना की हिम्मत नहीं करना चाहिए नहीं टालने चाहिए लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करता हूं कि आधुनिक जमाने में साखी में थोड़ी आधुनिकता लाऊंगा बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस। बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश ये प्राचीन साखी है अब कबीर की स्थिति में आकर मैं इसमें फेरफार भी कर देता हूं मैं यूं कहूंगा कि बहुत पसारा मत करो कर प्रभु की आश बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश क्योंकि लोग बोलेंगे थोड़ा तो कभी जी ने कहा थोड़ू तो आ लो लेकिन ये थोड़ा भी निकम्मा है ज्यादा भी निकम्मा है थोड़ा बहुत मिलने की तुम इच्छा मत करो तुम प्रभु की इच्छा करो बाकी का तो वो अपने आप आएगा पाश्चात्य दर्शन शास्त्री कहते हैं फर्स्ट डिजर एंड धैन डिजायर पहले अधिकारी बनो और बाद में इच्छा करो वेदांत बोलता है अच्छी डिजर्व ओनली नॉट टू डिजायर अधिकारी बनो इच्छा मत करो आप सम्राट बन जाते हैं फिर इच्छा थोड़े करते कि मुझे राजमहल मिले मेरे को नौकर मिल जाए मेरे को चाकर मिल जाए मेरे को रथ मिल जाए अरे तुम कलेक्टर की पोस्ट पर आ जाते हो फिर ऐसा थोड़े कहते हो कि मेरे को चपरासी मिल जाए मेरे को क्वार्टर मिल जाए वो अपने आप व्यवस्था हो जाती तुम न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ जाते हो फिर थोड़े तुमको चिंता करनी पड़ती है कि मेरा ऑफिस का मटला पानी का भर लूं, जरा बुहारी कर लूं, वादी प्रतिवादी जरा आ जाओ वकील लोग जरा आ जाओ नहीं, जज का अपनी कुर्सी पर बैठना न्यायाधीश का अपनी चेयर पर विराजमान होना ही सारी न्यायालय में हरकत शुरू हो जाएगी सब काम होने लगेंगे ऐसे ही तुम अपनी कुर्सी पर बैठो अपने आत्म खजाने पर अरूढ़ हो जाओ अपने असली गद्दी पर बैठो बाकी का काम तो यूं होगा अपने आप होता है कि नहीं होता देखो ज़िए। देखो जरा तुम्हारे जीवन में नहीं देखे तो किसी के जीवन में देखो एक मेहमान आवे न तो जीप बाहर निकल जाए होती जाए महीनों महीनों पहला तैयारी करके वे भाई आवाना छोम आवाना छोम आवाना छ एक दो मेहमान आता है तो कितना हो जाता है बर्डन बोद्रेशन छोटी मोटी शादी करते हो दस पांच पच्चीस पचास मेहमान आते हैं घर में तो कितना पोटला शुरू हो जाते हैं अव तो कोई नहीं आ 500 सौ 800 मेहमानों आठ सौ मेहमान हो आया वे वही बता <laughs> पेला तैयार तो बेसवा तैयारी तो करो रात दार आम करो ए करो ये करावा वाला साधक एमने भी बर्डन नहीं सेवादारी से पूछो थके हो उबे हो नहीं मैनेजमेंट वालों से पूछो बोले मैनेजमेंट क्या होता है हमको तो पता भी नहीं हो गया हो गया हमसे पूछो कि बापू कितनी फिक्र है हमारी जरा भी नहीं आपसे पूछता हूं कि कितनी तकलीफ है बोले जरा भी नहीं हमको जरा भी फिक्र नहीं और तुमको जरा भी तकलीफ नहीं क्यों ऐसा क्यों अरे तुम निष्फिक्र परमात्मा की ओर आते हो तो बाकी का सब गौण हो जाता है और प्रकृति सहयोगी हो जाती है अपने को बोझा नहीं उठाना पड़ता है अपने को कर्तृत्व का अभिमान होता है तभी बोझा लगता है कर्तत्व का अभिमान नहीं है देह अध्यास गल जाए परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो जाए तो फिर तो तुम्हारे लिए सब खेल है विनोद है विनोद मात्र व्यवहार जैनो ब्रह्म निष्ठ तुम्हारा व्यवहार विनोद जैसा हो जाए व्यवहार को इतना महत्व नहीं दो बस सिर पे चढ़ बैठे रदे का कब्जा ले लेके हवे शू थो हवे शू शू थे बहु बहु तो थे थी शू थे हमारे गुरुजी विनोदी बात कहा करते थे कि हमारे गांव में पुरसुमल बामन था ब्राह्मण और गांव में जब बारिश बारिश देर से होती तो हम लोग सब जाते हमारे बुजुर्ग जाते तो मैं भी साथ में जाता गुरु जी लीलासा तो पुरसु मिश्र माना मिश्र चूं सिंधी में ब्राह्मण मिश्र तो पुरसु ब्राह्मण के पास समझाते सब गांव वाले के भूदेव आप बताओ कैसा बरसात बरसात होगी कि नहीं होगी तो बोलता भाई देखो मैं बुढ़ापे में दो बातें नहीं बताऊंगा बात एक बताऊंगा सच बताऊ कि झूठ बोले सच बताओ वो बोलता था कि है कि देखो आखिरी बात बता दूं कि दो चार बताऊं बोले एक ही बात बताऊ वो हारी नारी सब हाथ जोड़े हुए और पुरुष ब्राह्मण खूब शांत होकर बोलते थे कि भाई एक ही बात बताता हूँ सच्ची बात बताता हूं विश्वास करना सुन लेना बरसात पड़ेगी या तो नहीं पड़ेगी ये <laughs> तो हम भी जानते हैं ये <laughs> तो हम भी जानते हैं <laughs> तो हमसे <laughs> हम झूठ मत बुलवाओ या तो पड़ेगी या तो नहीं पड़ेगी मैं बोल देता हूं ओ oh, oh. ऐसे संसार का हाल है या तो अनुकूलता आएगी या तो प्रतिकूलता आएगी तीसरा तो कुछ है नहीं है या तो अनुकूलता आएगी या तो प्रतिकूलता आएगी या तो अनुकूलता पड़ेगी या तो नहीं पड़ेगी ओहो या तो यश तो आएगी या तो अपरा तो कोई है नहीं परमात्मा तो अपना स्वरूप है परमात्मा तो आएगा नहीं जाएगा नहीं जो आएगा वो जरूर जाएगा तुम भी जाओगे जाओगे कि नहीं जाओगे तो सब जब जाने वाला ही है तो उनका बोझ अपने सिर पर क्यों रखना रामतीर्थ दृष्टान्त देते थे कि एक युवक की मंगनी हुई शादी हुई पहली बार गया ससुराल तो जरा मिठाई मिठाई का बक्सा और कपड़े लते लेकर जब पहुंचा गर्मियों के दिन थे घोड़े पर सवारी होती थी देखा कि वो घोड़े का जो जीन बीन सब पसीने से भीग गई है बड़ी दया आई कि मैं कितना निर्दयी हूं एक मैं बैठा हूँ दूसरा इधर वो सामान तीसरा ये बिस्तर चौथा ये थैला ये सब इस पर बिचारे पर इतना बोझा ओ युवक उतरा पीछे तो वो मिठाई की बांध दी पास में वो बिस्तर लगा दिया इधर उधर झोला झंडी सब बांध दिया बोले कि हाँ अब इससे बोझा हटा लेता हूँ अपने उठाओ थोड़ा बांध के ही उठाना चाहिए वो सब बोझा अपने सिर पर लाद घोड़े पे बैठ गया घोड़ा दौड़ा तो ऊपर जो लादा था ये वो लादा था रग रग एक सेल्स जो शरीर के थे उनकी बस छन्ना ही हो गई पहुंचा ससुराल के गांव गांव वाले आए स्वागत सामायु करवा के सामायू बोमयू पची पहला खात लो लाओ अन्य हॉस्पिटले ले जाए वो खात लो लाओ के ऐसे ही सारा तुम्हारे जीवन का बोझा परमात्मा रूपी घोड़े पर है और तुम बच्चों का अरे तुम बच्चों का क्या करते हो बच्चों को जन्म देना तुम्हारे हाथ की बात नहीं है बच्चों को प्रसन्न रखना तुम्हारे हाथ की बात नहीं उनकी अकल होगी तो प्रसन्न रहेंगे तुम्हारा जन्म तुम्हारे हाथ की बात नहीं तुम्हारा मौत तुम्हारे हाथ की बात नहीं तुम्हारे काले बाल सफेद होने से रोकना तुम्हारे हाथ की बात नहीं जब मुख्य मुख्य काम तुम्हारे हाथ की बात नहीं तो फिर दूसरा भी सौंप दे परमात्मा को डोरी सौंप के तो देख मेरा चिंत्यो हो तो नहीं हरिको चिंत्यो हरि को चिंत्यो हरि कहे मैं रहूं निश्चिंत काम निश्चिंत माना आलसी नहीं चिंता रहित तो तुम कर्म करो फिर जो परिणाम आए वाह तो बरसात पड़ेगी या तो नहीं पड़ेगी नहीं वाह की तीति ती ती चाहती नो और जो लोग निश्चिंत होते हैं उनके कार्य भगवान की दया से हो ही जाते हैं ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं ये साई बच्ची बड़ी हो गई कहीं तू बड़ को फेरा फिर ले निश्चिंत हो जा अब यहाँ कि साई ऐसी जगह पे हो गया कि रोना ही था कोई बड़ी बात है क्या ये नियम है कायदा है तुम जब निश्चिंत हो जाते हो तो तुम्हारा कर्म करने के लिए प्रकृति अनुकूल हो जाती है साई तुमने जाकर हमारे विवाहों के अंदर चेंज कर दिया हो नहीं किसी को मानने वाले अभी तो बोलते साई का फोटो दो साई का फोटो दो साई अभी तो आपको मानने लग जाएंगे हमारे को माने चाहे नहीं माने आपका काम हो गया बस कि नहीं नहीं हमारा तो काम हो गया लेकिन बाबू आपका नाम हो गया क्या मिलाओ आप अपने दोनों का लाभ हो ओह जंगल में है तुझे मंगल जो हो तू फकड़ हो तू फकड़ दिल के छोड़े मकड़ जैसा बेहतर ऐसा बाहर हो जाए जीवन कोई आप नहीं जीना इतना मजूरी से थोड़े जिया जाता जीना तो बड़ा आनंद आनंदप्रद है दुख तो है ही नहीं लेकिन दुख लोग ऐसा बना लेते कि सुख दिखता नहीं दुखी दुख दिखता है तुम भीतर वाले से एक होकर जब हरकत करते हो तो प्रकृति और लोग तुम्हारे साथ एक हो जाते हैं और भीतर वाले से एक एकता छोड़ देते और बाहर वाले को जब सजाने लगते हो तो वो तुम्हें धोखा दे देते हैं तुम भीतर वाले से अलग यदि बाहर वाले को मानोगे तो बाहर वाला तुम्हारे को छोड़ देगा तुम क्षत्रियों को आत्मा से अलग मानोगे तो क्षत्रिय लोग तुम्हारा अनादर कर देंगे तुम सेठ और साहबों को परमात्मा सत्ता से अलग मानते हो अपने आत्मा से अलग मानते हो तो सेठ और साहब तुम्हारा तिरस्कार कर देंगे तुम नौकर को आत्मा से अलग मानते हो तो नौकर तुम्हारे साथ गद्दारी कर देगा और तुम पढ़ाए बच्चों को भी अपना आत्मा मानते हो तो सब सेवादारी होकर आश्रम की सेवा करेंगे साधना करेंगे ध्यान करेंगे भजन करेंगे नहीं कोई एक के नौकर नहीं तो एक टनाटन शक नहीं सब अपना स्वरूप मान के चलो सब अनुकूल हो जाएगा और अपने बेटों को भी किसी को मानो तो शरीर के बेटों को अपना बेटा मत मानो ये तो शरीर के बेटे हैं शरीर की बेटियां हैं शरीर के मकान को अपना मकान मत मानो शरीर के दुकान को अपना दुकान मत मानो शरीर की जाति को अपनी जाति मत मानो तुम्हारी जाति तो ब्रह्म है तुम्हारी जाति के मेरे को पूछा हम सब लोग यात्रा में गए तो फिर क्या हुए बोले आप जी गुरुजी गुरुजी कह रहा हम क्या आप इन पंडो को ऐसे ही होगा कि साधु ऐसा है नास्तिक है जरा कर लिया दक्षिणा दे दिया ऐसे ही सौ रूपया पांच रूपया तो बोले गुरुजी संकल्प कराओ गुरु आपका नाम बताओ मैं आशा बोले आपका गोत्र बताओ मैं क्या मेरा गोत्र तो ब्रह्म ब्रह्म <laughs> में से तो है। मेरा गोत्र ब्रह्म बोले तुम्हारा कुल में क्या ब्रह्म ओम ओम ठीक है भाई गोत्र याद रहे तो ठीक है लेकिन मूल गोत्र तो ब्रह्म है सबका मूल गोत्र ब्रह्म है मूल गोत्र, गोत्र परमात्मा है तुम्हारा मूल कुल भी परमात्मा है तुम्हारा कितनी खुश खुशखबरियां हैं कि तुम्हारा कुल परमात्मा का है तुम्हारा गोत्र परमात्मा का है ओम ओ ओ और ये तुम्हें खुश करने के लिए जैसे नेता लोग भाषा में कुछ खुश करने के लिए मस्का मार देते हैं ऐसा मैं मस्का नहीं मार रहा हूं मैं हकीकत कह रहा हूं <sprouts crying> मैं हकीकत कह रहा हूं कि तुम्हारा गोत्र परमात्मा है और यदि तुम इनकार करते हो तो कर लो शास्त्र अर्थ तुम्हारा गोत्र परमात्मा नहीं है ये बात तुम साबित करके दिखाओ तो मैं आपका शिष्य हो जाऊं नहीं तो मैं साबित करके बैठा हूं कि तुम्हारा गोत्र परमात्मा है तुम्हारा कुल परमात्मा है बोलो संदेह है किसी को कल अर्ज किया था कि पांच प्रकार के भेद होते हैं और पांच प्रकार के भ्रम होते हैं तो उन पांच प्रकार के भ्रमों के कारण हम अपना कुल और अपना गोत्र कुछ अलग पक्का मान बैठे उन पांच प्रकार के भ्रमों को जरा समझ लेंगे ना तो पता चलेगा कि वास्तव में हमारा गोत्र परमात्मा है और हमारा परमात्मा आकाश पाताल में नहीं वो हमारा परमात्मा एक क्षण भी हमको छोड़कर अलग नहीं है ये भी तुमको अनुभव हो सकता है ओम ओम ओम ओम ओम ओ देहता जैनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानीना चरणमा चरण मा हो वंदन अगणित कुंभक में आपकी गति हो गई तो आपको याद करके कोई आदमी कोई काम का प्रारंभ करता है तो उसको कुदरत सहयोग कर देगी केवली कु कुंभक में आप पहुंच गए तो आपका स्मरण करते करते कोई मरा तो उसको जमदूत छू नहीं सकते पार्षदों के पास नहीं भगवान का हम क्यों करते हैं उन लोगों का केवली कुंभक सिद्ध है साधन काल में इसलिए हे भगवान कृष्ण राम गुरु नानक है गुरु बाबा है ऐसा नहीं कि वो आते हैं और तुम्हारे को उठा के अपने कंधे पे और फिर स्वर्ग में ले जाते नहीं उनका चिंतन करने से प्रकृति आपके लिए रयात कर देती है केवली कुंभक जिसका हुआ उसकी ब्रह्म में स्थिति हो जाती है ब्रह्म के परमात्मा के नजीक हो जाता है और जो परमात्मा के नजीक हो जाता है तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर के नजदीक है तो उसके लिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लाइसेंस बनाने में ज्यादा देर नहीं लगती है ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। <laughs> उसको वीजा वीजा मिलने में कोई देर नहीं लगती जो प्राइम मिनिस्टर के नजीक के आदमी बन जाते ना तो उनको फिर वायुयान में बैठने के लिए नहीं वही बड़ी बात नहीं है उनको कोई लटक लोकल में थोड़ी लटकना पड़ता है लोकल में तो उन लोगों को लटकना पड़ता है कि जिनके पास आइडिया नहीं पैसा नहीं समय नहीं परिचय नहीं जिनके पास परिचय है पुण्य रूपी पैसा है साधना रूपी आइडिया है वो तो फिर ये हवाई का रास्ता है ब्रह्म ज्ञान का रास्ता है मंजिला बजाने का नहीं है वो लोकल का रास्ता अलग है वेदांत oh, oh. का मार्ग तो ऐसा है बस मुआ पच्छीनो वायदो नकामो मरने के बाद का वायदा नहीं यही अनुभव करो मुआ पच्चीनो वायदो नकामो को जाने छे काल आज अत्यारे अब घड़ी साधु जोई नगदी रोकड़ मार नगद खजाना पड़ा है वो पिता तुम्हें बुला रहा है और तुम घूम रहे हो कि एक पैसा दे दे जरा सा जूता बनाना है जरा चाय पिला दे जरा फाफड़ा दे दे बोलता है की हम तो आपके वजीर है और आपको राजा साहब राज्य देना चाहते अब आप, आप राजकुमार हैं आप राजा का ही स्वरूप है बोले अच्छा तो मेरे लिए रथ का है लाओ रथ चलो और अर्थ गंगा लाओ ए लाओ उसी समय पूरी दरिद्रता चली गई वहीं दरिद्रता चली गई नहीं कि राज्य में जाने पर वहीं उसको पता चल गया कि मैं राजकुमार हूं ऐसे ही आपको यही पता चल जाता कि आप आत्मा है ब्रह्म है ओम ओम ओम ओम जो धर्म में संप्रदाय में एक ही साधना पद्धति चलती है एक ही मंत्र चलता है नाम चलता है वे साधना के जगत में कंगाल हैं जिस संप्रदाय में जिस पंथ में एक ही पद्धति चलती है साधना की एक ही प्रकार का मंत्र चलता है वो साधना के जगत में कंगाल है वेद में अनेक अनेक मार्ग हैं इसलिए अनेक देवत्व है अनेक प्रक्रियाएं हैं व्यक्ति अनेक, है, उनकी अनेक है, उनकी हैं उनकी संभावनाएं अनेक हैं उनकी योग्यताएं अनेक हैं इसलिए उनकी साधनाएं भी अनेक होती हैं जिसके शरीर में पृथ्वी तत्व अधिक है वो शिवजी की उपासना करेगा तो जल्दी सफल हो जाएगा जिसके शरीर में जल तत्व अधिक है वो विष्णु की उपासना करेगा तो लाभ होगा शिव की उपासना से न होगा इतना जिसके शरीर में तेज तत्व है वो सूर्य की उपासना करे तो जल्दी लाभ होगा दूसरे देवों से इतना लाभ नहीं होगा जिसका अन्नमय तो कोश में मन ज्यादा रहता है वो तीर्थारटन करे तो उसे लाभ होगा जिसका प्राणमय कोष में मन रहता है उसको प्राणायाम और ध्यान लाभ देगा जिसका मनोमय कोष में मन रहता है उसको श्रद्धा, प्रेम अहोभाव आदि के द्वारा उसकी यात्रा होगी जिसका विज्ञान मय कोश में मन रहता है उसके लिए तत्व का चिंतन करते करते आत्मा में डूबने का रास्ता ही उसके लिए सर्वोपरि हो जाता है और जिसका आनंद मय कोश में मन रहता है उसके लिए आनंद स्वरूप परमात्मा का बयान करते हुए जगत की भ्रांति हटने का उपदेश ही काफी है तो साधक अलग अलग होते हैं सबकी अपनी अपनी क्षमता योग्यता होती है इस देश के ऋषियों ने बड़ा उपकार किया है कि समूह में बोलेंगे तभी भी अनेक अनेक प्रकार का बोलेंगे ताकि किसी को कुछ पल्ले पड़ जाए किसी को कुछ पल्ले पड़ जाए सबकी थोड़ी बहुत यात्रा होती ही रहे गुरु भक्ति अपनी जगह पर है ईश्वर भक्ति अपनी जगह पर है हर एक जीव को भक्त तो बनना ही पड़ता है बिना भक्त के कोई नहीं है सब भक्त हैं सारी पृथ्वी भक्तों से भरी है अभक्त कोई नहीं कि बाबा जी हम तो बोलते ये नास्तिक ये भक्त नहीं है ये भक्त नहीं भक्त भक्त भक्त है आप बिचारो भक्त छे आप भक्त छो भक्त छक्त बिचारो हो नहीं भक्त बिचारा होता नहीं लेकिन सचमुच हम बिचारा भक्त कहते हैं तो बिचारा है सारी पृथ्वी भक्तों से भरी है कोई देश का भक्त है कोई सत्ता का भक्त है